महाभारत शांति पर्व अष्टतमोध्याय ब्रह्मा के पुत्र मरीचे आदि प्रजापतियों के वंश का तथा प्रत्येक दिशा में निवास करने वाले महर्षियों का वर्णन के पूर्व मापत के नाम भरतर्षभ के चर्चय महाक्षिष्ठिर ने पूछा भरत पूर्व काल में कौन कौन से लोग प्रजापति थे और प्रत्येक दिशा में किन किन महाभाग महर्षियों की स्थिति मानी गई है भीष्मेष्ठ जन्माप्रेक्ष प्रजा नम पति ये स्म दीक्ष ये चर्चय स्मृत भिष्म जी ने कहा भरत श्रेष्ठ इस जगत में जो प्रजापति रहे हैं तथा संपूर्ण दिशाओं में जिन जिन ऋषियों की स्थिति मानी गई है उन सबको जिनके विषय में तुम मुझसे पूछते हो मैं बताता हूँ सुनो एक भगवान आद्यो ब्रह्मण सप्तमुत्र महात्मा स्वयं एकमात्र सनातन भगवान स्वयंभू ब्रह्मा सबके आदि हैं। स्वयंभू ब्रह्मा के साथ महात्मा पुत्र बताए गए हैं मरे ची रंग पुल वशिष्ठ महाभाग सदृश वै उनके नाम इस प्रकार है मरीचि मरीचिअत्रि अंगिरा पुल से क्रतु तथा तो महाभाग वशिष्ठ ये सभी स्वयंभू ब्रह्मा के समान ही शक्तिशाली हैं पुराणे सप्त्रह्मणे निश्चय गवक्षा सर्वाद प्रजापति पुराण में ये सात ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं अब मैं समस्त प्रजापतियों का वर्णन आरंभ करता हूँ अत्रिवंश सुत्पन्दो ब्रह्मज्योति सनातन प्राचीन बर् भगवान् तस्चीत सुदशा अत्रिकुल में उत्पन्न जो सनातन ब्रह्म जोनि भगवान प्राचीन बरी ही है उनसे प्राचेतस नाम वाले दस प्रजापति उत्पन्न हुए नाम को दक्षो नाम प्रजापति दस्याम दक्ष उन दसों के एकमात्र पुत्र दक्ष नाम से प्रसिद्ध प्रजापति हैं उनके दो नाम बताए जाते हैं दक्ष और क मरीचे कश्यप पुत्र तश्य दि नाम ने स्पृत अरिष्ट नेमी ऋत के कश्यपरे मरीचे के पुत्र जो कश्यप हैं उनके भी दो नाम माने गए हैं कुछ लोग उन्हें अरिष्ट नेमी कहते हैं और दूसरे लोग उन्हें कश्यप के नाम से जानते हैं अत्रे उ श्रीमा राजा सोमस् सहस्रम्च दिव्या पर्युपाशिता अत्र के पुत्र श्रीमा और राजा सोम हुए जिन्होंने सहस्र दिव्य युगो तक भगवान की उपासना की थी अर्यमा चगवान्े चाश तनया विभो एक प्रदेश कथिता भुवना प्रभो भगवान्रिमा और उनके सभी पुत्र ये प्रदेश आदेश देने वाले शासक तथा प्रभावन उत्तम सृष्टा कहे गए हैं स बिंदुस्या सहस्राणाचित एक सहस्रम तो अभूतदा एवं शत सहसाण शतः महात्म पुत्राणाम च प्रजापतिम धर्म से विचलित न होने वाले शशबिंदु के दस हजार स्त्रियॉँ थीं उनमें से प्रत्येक के गर्भ से एक एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए इस प्रकार उन महात्मा के एक करोड़ पुत्र थे वे उनके सिवा किसी दूसरे प्रजापति की इच्छा नहीं करते थे प्रजा माँ चक्ष विप्रा पुराणा शशबिंद स वंश प्रभो महावंश प्रजापते प्राचीन काल के ब्राह्मण अधिकांश प्रजा की उत्पत्ति शिंदु से ही बताते हैं प्रजापति का व महान वंश ही विष्णु वंश का उत्पादक हुआ एते प्रजा न पते समेष्टा यशस्वि अतः परम प्रवक्षा देवा त्रिभुवरा युधिष्ठि ये सब यशस्वी प्रजापति बताए गए हैं अब मैं तीनों लोकों पर शासन करने वाले देवताओं का परिचय दूंगा भंगो शस्यम च मित्रोथ वृणस्तथा सविता चाता चिवस्वांश चा महाबल तस्ता पूंद्रो द्वादो विष्व्ये द्वादादित कश्यप आत्मसंभवा भग अंश अर्यमा मित्र वरुण सविता धाता महाबली विवस्वान तृष्टा पूषा इंद्र और बारहवें विष्णु कहे गए हैं ये बारह आदित्य हैं जो कश्यप और आदित्य के पुत्र हैं ना न सत्य स्मृत द्वाश्नाफी भारत आत्मजावेता अष्टम से महात्म नासत्य और दशर ये दोनों अश्विनी कुमार बताए गए हैं ये दोनों अष्टम आदित्य महात्मा सूर्य के पुत्र हैं तेज पूर्वे द्विविधा पितर स्मृत आत्मज श्रीमान विश्वरूप महायशा ये तथा तो पूर्वोक्त देवता दो प्रकार के पितर माने गए हैं त्वस्टा के पुत्र महायशस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए अजै हे अजैक बुधपाक्षथ ररष बहुप्च त्र्यंबक सात्र पिनाक च पाजिता पूर्वमे महाभागासूष्टौ प्रकृतिता अजैकपादअिबुद्ध विस्वाक्षक्षत हर बहुरूप त्रंबक बहुपत्र्यंबकसुर सावित्र जयंत पिनाकी और अपराजित ये ग्यारह रुद्र हैं महाभाग आठ वशुओं के नाम पहले ही बताए गए हैं एत एवं विधा देवा मनोरव प्रजापते ते च पूर्वश रहस्य विविधा पितर स्मृता इस प्रकार ये देवता प्रजापति मनु के ही संतान हैं वे तथा पूर्वोक्त देवता ये दो प्रकार के पितर माने गए हैं शील यौन स्तन तथान्य सिद्ध साधो मरुतः देवा चोदित गण देवताओं में एक वर्ग ऐसा है जो सुंदर शील स्वभाव और अक्षय यौवन से संपन्न है दूसरा वर्ग सिद्धों और साध्यों का है ऋभु और मरुत ये देवताओं के समुदायों के नाम है एवमेह ते सामता विस्वेदेवा तथा श्विरो आदित्या क्षत्रिया तेषा दरुत तथा इसी प्रकार ये विस्वेदेव और अश्विनी कुमार भी देवताओं के घण माने गए हैं इन देवताओं में आदित्य गण क्षत्रिय और मरुदगण वैसे माने जाते हैं अश्विन स्मृत शुद्र तपस्या उग्रमृत स्विशो देवा ब्राह्मण इतनी उग्र तपस्या में लगे हुए दोनों अश्विनी कुमारों को शुद्र कहा जाता है अंगिरा गोत्र वाले सम्पूर्ण देवता ब्राह्मण माने गए हैं यही विद्वानों का निश्चय है प्राचुर देवान्कीर्त स्वजाधन्य सर्व या देवान या पापा प्रमुच्यत इस प्रकार संपूर्ण देवताओं में जो चार वर्ण है उनका वर्णन किया गया जो सवेरे उठकर इन देवताओं का कीर्तन करता है वह स्वयं के हुए तथा दूसरों के संसर्ग से प्राप्त हुए संपूर्ण पाप समूहों से मुक्त हो जाता है यवकृतो यवकृत रैंभस् अर्वावशो परावशोज कक्ष यवकृत रैंभ अर्वावशो परावशो औशिज, और औशिज कक्षिवान और बल ये अंगिरा के पुत्र हैं मेधाति थे पुत्र कण्डो बर्षा त्रैरोक्य भावना प्राच्यम सप्तषा मेधातिथि के पुत्र कण्ड मुनि बर्स्पद तथा त्रिलोकी को उत्पन्न करने में समर्थ सप्तर्षि गण हैं जो पूर्व दिशा में स्थित होते हैं उन्मुचो विमुच्च स्वस्याेय्च बृजवान्मुचे भगव्च्च दृढ़व्रत मित्रर पुत्र तथागस् प्रतापवान्ते ब्रह्मष नृत्य आशिता दक्षिण धिश उन्मुच विमुच बलवान्स्यात्रेय प्रमुच इम दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले मित्रा वरुण के प्रतापी पुत्र भगवान अगस्त्य ये ब्रह्मषि सदा दक्षिणदीशा में रहते हैं उसंगो कवचो धौम्य परिव्याध विज्यवाणत त महर्षि अत्रेह पुत्रस्य भगवान तथा सारस्वत प्रभु एते एक महात्मा पचिम्मत कुसंगु कवच भौम्य शक्तिशाली एकत, द्वित, एक तथा अत्र के प्रभावशाली पुत्र भगवान सारस्वत ये महात्मा महर्षि पश्चिम दिशा में निवास करते हैं अत्रेय वसी कश्यप महातमूथ भरद्वाजो विश्वाम कौशिक तथा पुत्रो भगवा ऋचिक महात्मन जमदघ्धिश्चप्त ते उदीची महासिता अत्र वसी महर्षि कश्यप गौतम भरद्वाज कुशिकशी विश्वामित्र तथा महात्मा पुत्र भगवान् जमदग्नि के ये था उत्तरदिथ मिते हैं एते प्रतिदिशम सर्वे कीजस साक्ष भूता महात्मा नव भुवनाम प्रभावना एवं एतः महात्मा प्रत्येक दिशम इस प्रकार प्रत्येक दिशा में रहने वाले संपूर्ण तेजस्वी महर्षियों का वर्णन किया गया ये महात्मा संपूर्ण लोकों के सृष्टि करने में समर्थ एवं सबके साक्षी हैं इनका हृदय बड़ा विशाल है इस तरह ये प्रत्येक दिशा में निवास करते हैं एक कीतनम कर मुच्यते ज्याम दिशे झे तेता दिशा शरण गुच्यते सर्वपेभ्य स्वस्थ मास गृह रजेत इन सब का गुणगान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है जिस जिस दिशा में ये महर्षि रहते हैं उस उस दिशा में जाने पर जो मनुष्य इनके शरण लेता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और कुशल पूर्वक अपने घर को पहुंच जाता है इसी श्री महाभारत शांति पर्वढ़ मोक्ष धर्म परवड़ी दिशा स्वस्तिकम नाम अष्टाधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में दिशा नामक दो अध्याय पूरा हुआ